धार्मिक मनुष्य स्वर्ग लोक में निवास करते हैं स्वयं भू प्रजापति ब्रह्म जी ने इन सब आनुपातिक की संख्या निश्चय ही बताई है उसके विषय में मनुष्यों की निश्चित ही की गई संख्या की निर्वति है यह केवल ब्रह्म संख्या ही ऐसे स्थलों पर प्रमाणभूत है ऋषि बोले हे वायुदेव आपने महजन तप सत्यभूत भाव्य एक के बाद एक बतलाई है अब आप बतलाइये कि इनमें क्या अंतर है वायुदेव बोले हे ऋषियों योगो मनुष्य अपने योग बल द्वारा मनीषी अपने तर्क द्वारा क्रियानिष्ठा गण अपने सद्कर्म द्वारा दर्शन करते हैं साधु सज्जन पुरुष भगवान के निवास स्थल का प्रतक्ष दर्शन करते हैं, ज्ञान विराग्य, ऐश्वर्य, तपस्या, सत्य, शमा, धैर्य, दर्शकित्व, अधिष्ठान तत्त्व और आत्मज्ञान ये दस शास्वत धर्म परमात्मा भगवान में नित्त इस्तिद रहते हैं, वह प्रभु है, योगी जनों की योग अग्नि भी उसी परम की आज्ञा से उदित होती है। वह प्रभु शरीर धारण करके सभी का उपकार करते हैं संपूर्ण लोकों को बनाने वाले ऐश्वर्या साली परमात्मा लोक की श्रृंष्टि और लोक की विधिवत स्थिति के लिए ही प्रकृति की सहायता अपने शरीर द्वारा ब्रह्मलोक और ब्रह्माण्ड आदि का निर्माण करते हैं उन दोनों के बीच भाग में एक बहुत सुंदर स्थान है वह स्थान मनु में नाम से प्रसिद्ध है, वह उस तेजस्वी शिव ईश्वर का पूर है, उस स्थान में जन्म मरण से डरने वाले मनुष्यों का स्थान है, हे श्रेष्ठ वह शिव नामक पुर का विस्तार सौ हजार योजन तक है, इस महापुरी के चारों तरफ सुवर्ण की चाहर चार दीवारी बनी है, उसकी चमक चारों ओर से उस पुरी में चार द्वार बने हैं वे चार द्वार स्वर्ण के बने हैं उन चारों की मोतियों की लड़ियां है शोभा बढ़ा रही है जो उस पुरी में मृत्यु का भय नहीं है बुढ़ापे का भी कोई भय नहीं है इस यमपुरी की सुंदरता त्रिलोक्य और कहीं जगह पर नहीं है वह वह पुरी दशों दिशाओं में एक लाख योजन तक फैली है महादेव जी वृषभध्वज की वह पूरी अपने तेज से स्थित है उस स्वर्ण में पुरी की सृष्टि मानसिक भाव भूमि पर हुई है वृषभध्वज योग अभ्यास परायन महात्मा है जिनका चित कभी चंचल नहीं होता वे ही ध्यान रखकर वृषभध्वज इस पुरी का दर्शन करते हैं वहाँ पर अनेक प्रकार के रम्य स्थान बने हैं वहाँ के सभी ग्रहों में कथा गाना बजाना स्तोत्र इत्यादि मनोरंजन कार्य क्रम होते रहते हैं इस प्रकार के अनेक सुंदर भवनों में एक सुंदर भवन है वह भवन हजार स्तंभों से बना हुआ है इसमें अनुपम पु रत्न जुड़े हुए हैं उन रत्नों में से बहुत से रत्न चंद्रमा के समान शुभ्र सफटिक मणि के समान निर्मल वेदुर्य मणि के समान तेजस्वान उदयकालीन सूर्य के समान सुंदर और अग्नि और स्वर्ण के समान कांतिमान है वायु देव के इस प्रकार वर्णन को सुनकर ऋषि बोले ऋषियों ने कहा हे श्रेष्ठ उस पूर्व में शिव के अनुगामी महात्मा कौन-कौन से रहते हैं जो वहां सभी प्रकार के सुखों का आनंद लूटते हैं? वायुदेव बोले हे ऋषियों भगवान शंकरजी में जो मनुष्य श्रद्धा भक्ति रखते हैं और सदा लज्जाशील होकर तपस्या तपस्या के दुखों को सहन करते हैं जो प्राकर्मशील है, अलोलुप्त मिताहार है जितेंद्रिय है सुख दुख इत्यादि से परे है सबके साथ मित्र या बंधु का है मद से रादी है भव है सभी जीवों में दया करने वाले हैं तथा सबके साथ एक साथ व्यवहार करते हैं तथा जो मनुष्य अनन्य होकर शिव की शरण में जाते हैं उन मनुष्य को रुद्र का सानिध्य पद प्राप्त होता है, सभी शिवपुर निवासी, अग्नि के समान मुख वाले, सब तरह के रूप धारण करने वाले तथा जटा जुट रखने वाले, नील कंट्र स्वेत ग्रीव तिक्षण दांत वाले, तीन नेत्र वाले, जो जटाओं के मुकुट से सोवित हैं और दस बुजां वाले हैं, उनके शरीर से पदम की तरह धीमी-धीमी खुश वे दोपहर के सूर्य के समान परम तेजस्वी होते हैं वे सभी पीले रंग के वस्त्र को धारण करते हैं वे सब धनुष बाण को हाथ में धारण करते हैं वे सभी श्वेत वर्ण के रथ पर सवार होकर घूमते रहते हैं इन सबों के साथ भक्त हितकारी भगवान शंकर आनंद प्राप्त करते हैं भगवान के मुह से सुनी इस त्रैंबक की इस कथा को वायु देव ने उन परम तपस्वी ऋषियों को सुनाया तो वे बहुत प्रसन्न हुए ऋषियों ने ऋषियों ने कहा हे देव हे वायु देव आपने हमको महादेव जी का माथ में विधि पूर्वक सुनाया है जो देवताओं को भी दुर्लभ है अमृत रूपा आपकी इस पुण्यदाई कथा को सुनकर हम पवित्र हो गए इसके सुनने के बाद अब कुछ भी शेष नहीं रह गया हे श्रेष्ठ वायुदेव अब आप इसके बाद हमारे एक दूसरे प्रश्न का उत्तर दीजिए सूत जी बोले हे ऋषि गणों नेमि सरण के रहने वाले ऋषियों की इस प्रकार बात को सुनकर वायुदेव ने कहा हे तपस्वी ऋषियों अब आप मुझे बतलाईए कि मैं आपको क्या सुनाऊंगा ऋषि ने कहा हे वायुदेव भगवान शंकर के इस पार्श्व विभाग में स्थित रहने वाले आदित्य उनके क्रोध में वे सिंहगण वेश्व वानरगण भूतगण अनुगामी व्याघ्रबंध ये सब प्राणी विनाशक उस घोर प्रलय काल में किस स्थिति को प्राप्त होते हैं आप हमको इनके वायुदेव बोले उन समस्त शिद्दि प्राप्त करने वाले शिवपुर निवासी मैं जो ब्रह्मा जी के कुमार पुत्र सनक सनक नंदन सनातन सनत कुमार बोडू कपिल आसुरी और मुनि फरपंज शिख ऋषि इनके अलावा जो और ऋषिगण हैं वे सब के सब आदि कारण भूत अपव्यक्त सत्ता की महत्ता को जानकर पूर्व की परम गति को प्राप्त हो जाते हैं इसके बाद बहुत समय बीत जाने के बाद कल्प के समाप्त होने पर महाप्रलय आ जाता है बहुत से गुरु दुर्गण सत्य का सहारा लेकर शब्द आदि के विषयों से विरक्त होकर अपने ज्ञान में तेजो बल से सभी जीवधारियों में शरीर धारण करते हैं ये सब महात्मगण परमाणु रूपधारी महेश्वर को प्राप्त करते हैं और इसके बाद वहाँ पहुँचकर जन्म रूप जल से पूर्ण भीषण लहरों युक्त भवन नदी को पार कर देते हैं फिर वहाँ पर प्राप्त होकर वे सर्व व्यापी पर ब्रह्मा का दर्शन करते हैं वे अपनी साथ महादेवियों के साथ वहाँ स्थित रहते हैं सिंह आदित्य वश वानर भूत व्याघ्र और अनुगामी रुद्र गण इन सबको अपनी आत्मा में प्रविष्ट करके इन सातों लोकों को तथा पांच माभूतों को भी भगवान शंकरजी अपने प्रविष्ट कर लेते हैं अपने में ही वो प्रविष्ट कर लेते हैं इस प्रकार इस प्रकार भगवान शिव के साथ सृष्टि का पैदा करना तथा सृष्टि का नाश वे ही साम में हैं, वे ही यजुर में हैं, हे ब्राह्मणों, वे बाहर भीतर सभी स्थानों से उत्प्रद हैं, वे ही एकमात्र संसार के चराचर हैं, उनका ना आदि है ना अंत है, वायुदेव इस प्रकार मिठी वाणी को सुनकर नेमी के रहने वाले पुरुषीगण अपने-अपने निवास स्थान में जाकर मन वचन करम करम से भगवान शंकर जी की उपासना करने लगे वे सभी व्रत उपवास करने लगे सभी प्राणियों पर दया करने लगे उनके सभी भ्रम दूर हो गए उन सब को अपनी परम भक्ति ज्ञान और तप बल से शाश्वत रुद्र लोक प्राप्त हुआ जिसकी रुद्र में भक्ति बढ़ती है उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं जो जितेंद्री होकर शुद्रभर में शुद्र रखते हैं, जो और जो कभी शराब नहीं पीते तथा मनुष्य भी इस वर्णन के पाठ करने से रुद्र के लोक को प्राप्त होता है, वह चाहे वेश्या हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे छेत्री हो, चाहे शुद्र हो, कोई भी जाति का मनुष्य क्यों ना हो, उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं, जो मनुष्य महाप्रलय तक परम आयु को प्राप्त करता है तथा सभी मनोरथ पूर्ण करके गणेश जी के लोक को प्राप्त होता है वायु पुराण का 101वा अध्याय संपूर्ण